श्री तो गर्गसिंहिता माधुर्य खंड पांचवा अध्याय अयोध्या वासनी गोपियों के आख्यान के प्रसंग में राजा विमल की संतान के लिए चिंता तथा महामुनि मुनि द्वारा उन्हें बहुत सी पुत्री होने का विश्वास दिलाना श्री तो नारद जी कहते हैं राजन अब अयोध्या वासनी गोपियों का वर्णन सुनो जो चारों पदार्थों को देने वाला तथा साक्षात श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला सर्वोत्कृष्ट साधन है मिथिलेश्वर सिंधु देश में चंपका नाम से प्रसिद्ध एक नगरी थी जिसमें धर्मपरायण विमल नामक राजा हुए थे वे कुबेर के समान कोष से संपन्न तथा सिंह के समान मनस्वी थे वे भगवान विष्णु के भक्त और प्रशांत चित्त महात्मा थे वे अपने अविचल भक्ति के कारण मूर्तिमान प्रहलाद से प्रतीत होते थे उन भोपाल के छह हजार रानियाँ थी वे सबकी सब, सब सुंदर रूप वाली तथा कमल नैनी थी परंतु भाग्यवश वे संध्या हो गई राजन भाग्यवश वे बंध्या हो गई राजन मुझे किस पुण्य से उत्तम संतान की प्राप्ति होगी ऐसा विचार करते हुए राजा विमल के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए एक दिन उनके यहाँ मुनिवर याज्ञवल्क पधारे राजा ने उनको प्रणाम करके उनका विधिवत पूजन किया और फिर उनके सामने वे विनीत भाव से खड़े हो गए निब्ति शिरोमणि राजा को चिंता से आकुल देख सर्वज्ञ सर्वविद तथा शांत स्वरूप महामुनि याज्ञवल्क ने उनसे पूछा याज्ञवल्क बोले राजन तुम दुर्बल क्यों हो गए हो अंगों का अकड़ जाना पसीना होना रोमांच हो बोलते समय आवाज का बदल जाना शरीर में कंपन होना मुंह का रंग उड़ जाना नेत्रों से आंसू बहना तथा मरणांतिक अवस्था तक पहुंच जाना ये आठ प्रेम के सात्विक भाव माने गए हैं तुम्हारे हृदय में कौन सी चिंता खड़ी हो गई है इस समय तुम्हारे राज्य के सातों अंगों में तो कुशल मंगल ही दिखाई देता है विमल ने कहा ब्राह्मण आप अपनी सम तपस्या एवं दिव्य दृष्टि से क्या नहीं जानते हैं तथापि आपकी आज्ञा का गौरव मानकर मैं अपना कष्ट बता रहा हूँ उन्हें श्रेष्ठ मैं संतानहीनता के दुख से चिंतित हूँ कौन सा तप और दान करूँ जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो श्री नारद जी कहते हैं विमल की यह बात सुनकर याज्ञवल्क मुनि के नेत्र ध्यान में स्थित हो गए वे मुनिश्रेष्ठ भूत और वर्तमान का चिंतन करते हुए दीर्घ काल तक ध्यान में मग्न रहे याज्ञवल्क बोले राजेंद्र इस जन्म में तो तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है नहीं है परंतु निपश्रेष्ठ तुम्हें पुत्रियां करोड़ों की संख्या में प्राप्त होंगी राजा ने कहा मुनिन्द्र पुत्र के बिना कोई भी इस भूतल पर पूर्वजों के ऋण से मुक्त नहीं होता पुत्र के घर में सदा ही व्यथा बनी रखती है उसे इस लोक या परलोक में कुछ भी सुख नहीं मिलता यज्ञ बोले राजेंद्र खेत न करो भविष्य में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होने वाला है तुम उन्हीं को दहेज के साथ अपनी सब पुत्रियां समर्पित कर देना निप्रेष्ठ उसी कर्म से तुम देवताओं ऋषियों तथा पितरों के ऋण से छूट परम मोक्ष प्राप्त कर लोगे श्री नारद जी कहते हैं महामुनि का यह वचन सुनकर उस समय राजा को बड़ा हर्ष हुआ उन्होंने महर्षि याज्ञवल्क से पुनः अपना संदेह पूछा राजा बोले मुनेश्वर कितने वर्ष बीतने पर किस दश में किस देश में और किस कुल में साक्षात श्रीहरि अवतीर्ण होंगे उस समय उनका रूप रंग क्या होगा याज्ञवल्क बोले महाबाहो इस द्वापर युग के जो अवशेष वर्ष हैं उन्हीं में तुम्हारे राज्यकाल से 115 वर्ष व्यतीत होने पर यादवपुरी मथुरा में यदुकुल के भीतर भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष बुधवार रोहिणी नक्षत्र हर्षण योग वृषलग्न ववकारण और अष्टमी तिथि में आधी रात के समय चंद्रोदय काल में जबकि सब कुछ अंधकार से आच्छिन्न होगा वसुदेव भवन में देवकी के गर्भ से साक्षात श्रीहरि का आविर्भाव होगा ठीक उसी तरह जैसे यज्ञ में अरण्य काट से अग्नि का प्रागट्य होता है भगवान के वक्षस्थल पर श्रीवस्त्र का चिन्ह होगा उनकी अंग कांति मेघ के समान श्याम होगी वे वर्माला से अलंकृत और अतिव सुंदर होंगे पीताम्बरधारी कमल देहन तथा अवतार काल में चतुर्भुज होंगे तुम उन्हें अपनी कन्याएं देना तुम्हारी आयु अभी बहुत है तुम उस समय तक जीवित रहोगे इसमें संशय नहीं है इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में माधुर्य खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में अयोध्या वासिनी गोपांगनाओं का उपाख्यान नामक पांचवा अध्याय पूरा हुआ